क्षेत्र के निवासी श्री जगन्नाथपुरी में गए तो भजन गाने लगे जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अट के। एक उड़िया भाषी भक्त ने सोचा हम भी यह गाएंगे तो हम पर भी कृपा होगी किसी तरह यह पद्य याद किया उल्टा गाने लगा घर में कमरे में बंद करके जगन्नाथ जी को बिठाकर चित्र रख के बार बार गए जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके रोमांचित तो बार बार कहे जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके जगन्नाथ जी इतने देवीभूत हुए तुरंत प्रकट हो गए चरणों में गिरकर भक्त ने कहा बड़ी जल्दी मिल गए भगवान ने विनोद करते हुए कहा कि जब तुम्हारे चरण यहाँ तक दाखिल होने लगे तो हमने सोचा कि प्रकट होने ही चाहिए नहीं यहाँ तक जाएंगे भगवान भी भक्तों से विनोद करते हैं तो कपि के वचन आई महाराज ये हो